पातंजलोग प्रदीप समाधिपाद सूत्र चौदह अतः अभ्यासी जनों को थोड़े काल में ही अभ्यास से घबरा न जाना चाहिए किंतु दृढ़ भूमि प्राप्ति के लिए दीर्घ काल निरंतर सत्कार से अभ्यास करते रहना चाहिए विशेष विचार श्रद्धा तीन प्रकार की बतलाई गई है यथा त्रिविधा भवती श्रद्धा देहि प्रकृति भेदतः सात्विकी राजसी चैव तामसीति तासाम तू विप्राह बुभुत्सविप्रा शुणुध्वक्ति श्रद्धा सा सात्विकी विशुद्धानूलिका प्रवृत्तिमूलिका ज्ञान मूलिका मूलिका मूलिका चैव जिज्ञासा परा विचारहीन संस्कार मूलिका विचार मता अर्थात देहधारियों की प्रकृति के भेदानुसार सात्विक राजसिक और तामसिक तीन प्रकार की श्रद्धा होती है विशुद्ध ज्ञान मूलक श्रद्धा सात्विक है प्रवृत्ति और जिज्ञासा मूलक श्रद्धा राजसिक है और विचारहीन संस्कार मूलक श्रद्धा तामसिक है इनमें से सात्विक श्रद्धा ही श्रेष्ठ है सूत्र में इसी श्रद्धा का सत्कार शब्द से अनुष्ठान करना बतलाया गया है संगति वैराग्य दो प्रकार का है अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अगले सूत्र में प्रथम अपर वैराग्य का स्वरूप बतलाते हैं सूत्र पंद्रह दृष्टानुश्रविक विषय तृष्ण वसीकार वशीकार संज्ञा वैराग्यम दृष्ट और आनुश्रविक विषयों में जिसको तृष्णा नहीं रही है उसका वैराग्य वशीकार नाम वाला अर्थात अपर वैराग्य है व्याख्या विषय दो प्रकार के हैं दृष्ट और आनुश्रविक दृष्ट वे हैं जो इस लोक में दृष्टिगोचर होते हैं जैसे रूप रस गंध शब्द स्पर्श धन संपत्ति अन्न खान पान स्त्री राज ऐश्वर्य इत्यादि आनुश्रविक वे हैं जो वेद और शास्त्रों द्वारा सुने गए हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं क वेद्य जैसे देवलोक स्वर्ग विदेह और प्रकृति लय का आनंद इत्यादि ख अवस्थान्तर वेद्य जैसे दिव्य गंध रस आदि अथवा तीसरे पाद में वर्णन की हुई सिद्धियां आदि इन दोनों प्रकार के दिव्य और अदिव्य विषयों की उपस्थिति में भी जब चित्र प्रसंख्यान ज्ञान के बल से इनके दोषों को देखता हुआ इनके संग दोष से सर्वथा रहित हो जाता है न इनको ग्रहण करता है न परे ही हटता है अर्थात जब इनमें उसका ग्रहण करने वाला राग और परे हटाने वाला द्वेष दोनों निवृत्त हो जाते हैं जैसा कि कहा गया है विकार हेतौ तो सति विक्रियंते याम न चेतां से तेव धीरा विकार का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्तों में विकार उत्पन्न नहीं होता वे ही धीर हैं इस प्रकार चित्त एक रस बना रहता है चित्त की ऐसी अवस्था का नाम वसीकार संज्ञा वैराग्य है इसी को अपर वैराग्य कहते हैं जिसकी अपेक्षा से दूसरे सूत्र में पर वैराग्य बतलाया है किसी विषय के केवल त्यागने का नाम वैराग्य नहीं है क्योंकि रोग आदि के कारण भी विषयों से अरुचि हो जाती है जिससे उनका त्यागना होता है किसी विषय के अप्राप्त होने पर भी उसका भोग नहीं किया जा सकता है दिखावे के लिए तथा भय लोभ और मोह के वशीभूत होकर अथवा दूसरों के आग्रह से भी किसी विषय को जागा जा सकता है परंतु उसकी तृष्णा सूक्ष्म रूप से मन में बनी रहती है विवेक द्वारा विषयों को अनंत दुख रूप और बंधन का कारण समझकर उनमें पूर्णतया अरुचि का हो जाना तथा उनमें सर्वथा संग दोष से निवृत्त हो जाना ही वैराग्य कहा जा सकता है